श्रीरामकृष्णलीला प्रसंग ष्ठ्याय भक्तों के साथ श्रीराम कृष्णदेव गोपाल की माँ का पुरवृत्ता नवीननीर श्याम नीलेन्दी वरलोचन वल्ल नंदन वंदे कृष्ण गोपालूम स्फुदरह दलोद्ध नीलकुंजतमुर्धज vallavi vadanam bhoja madhupanam madhubratam shri gopal stotra yo yo yam yam tanum bhakta shraddhay arcit mikshate tasya tasya achalam sradham tameva vidhamyaham gita and who so child received one such little child in my name received me matthew गोपाल की माँ सर्वप्रथम किस दिन श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ आई थी यह ठीक ठीक हम नहीं कह सकते किंतु सन अठारह सौ ईस्वी के चैत्र या वैसाख महीने में दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण देव के समीप जब हमने उन्हें प्रथम देखा तब प्राय छः महीने से वे उनके निकट आना जाना कर रही थी तथा उनके साथ श्री भगवान की बाल गोपाल रूप से अपर्व लीलाएँ भी हो रही थी हमें अच्छी तरह याद है कि उस दिन गोपाल की माँ दक्षिणेश्वर में श्री कृष्ण देव के कमरे के उत्तर पश्चिम कोने में जहाँ गंगा जल का बड़ा घड़ा रखा हुआ था उसके समीप आग्नेय दिशा की ओर यानी श्री कृष्ण देव की ओर मुँह किए बैठी थी यद्यपि उस समय उनकी आयु साठ वर्ष की थी किंतु उनको देखकर यह समझना कठिन था क्योंकि वृद्धा के चेहरे पर बालिका का आनंद हिलोरे ले रहा था हम लोगों का परिचय प्राप्त कर वे बोली तुम घी के पुत्र हो तब तो हमारे ही हो अच्छा घी का पुत्र भक्त बन गया है अब की बार गोपाल किसी को बाकी नहीं छोड़ेगा एक एक कर सभी को खींच लेगा अच्छी बात है पहले तुम्हारे साथ माइक संबंध था अब उससे भी अधिक निकट संबंध स्थापित हुआ है इत्यादि यह आज से 24 वर्ष पूर्व की बात है गोपाल की मां को श्री कृष्ण देव के प्रथम दर्शन सन अठारह सौ ईस्वी के मार्गशीर्ष का महीना था आकाश भी स्वच्छ तथा उज्ज्वल था हमें याद है कि उस वर्ष कार्तिक के प्रारंभ से ही कुछ कुछ ठंड पड़ने लगी थी अधिक शीतोष्णता रहित उस हेमंत काल में ही संभवतः गोपाल की मां को श्री कृष्ण देव के प्रथम दर्शन प्राप्त हुए थे पटलडांगा के स्वर्गीय गोविंद चंद्र दत्त का कामारहाटी में गंगा जी के तट पर जो मंदिर तथा बगीचा है वहीं से नाव पर सवार होकर वे सब श्री कृष्ण देव के दर्शनार्थ उपस्थित हुई थी बहुवचन शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि उस दिन गोपाल की मां अकेली नहीं आई थी उस बगीचे के मालिक की विधवा पत्नी कामिनी नामक अपनी एक दूर संपर्क आत्मिया को लेकर गोपाल की मां के साथ आई थी श्री रामकृष्ण देव का नाम उस समय कलकत्ते के अनेक व्यक्तियों के निकट परिचित हो चुका था उन्होंने भी जब से इस अलौकिक भक्त साधु का नाम सुना था तभी से उनके दर्शन के लिए लालायित थी कार्तिक मास में श्री विग्रह के नियम पूर्वक विशेष सेवा करनी होती है इसलिए गोविंद बाबू की पत्नी प्रतिवर्ष कामारहाटी के उद्यान में निवास कर स्वयं उस सेवा का तत्वावधान किया करती थी कामारहाटी से दक्षिणेश्वर लगभग दो तीन मील दूरी पर था अतः वहां जाने की विशेष सुविधा थी कामारहाटी की गृहिणी तथा गोपाल की माँ भी इस सुयोग को प्राप्त कर रानी रासमणी के काली मंदिर में उपस्थित हुई थी श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन उनको आदरपूर्वक अपने कमरे में बैठाकर कर भक्ति तत्व के संबंध में अनेक उपदेश प्रदान किए थे तथा भजन गाकर भी सुनाए सुनाए थे एवं पुनः आने को कहकर उन्हें विदा किया था वापस आते समय कामारहाटी की गृहिणी ने श्री रामकृष्ण देव को अपने मंदिर में पधारने के लिए आमंत्रित किया वे भी सुविधानुसार किसी दिन वहाँ जाने को सम्मत हुए श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन कामारहाटी की गृहिणी तथा गोपाल की माँ की वास्तव में बहुत प्रशंसा की थी उन्होंने कहा था आहा उनके चेहरे में क्या अपूर्व भाव है मानो भक्ति प्रेम में वे तैर रही हैं कैसे प्रेम से भरे हुए नेत्र हैं नाग का तिलक तक भी कितना सुंदर है अर्थात उनकी चाल ढाल वेशभूषा आदि में मानो उनके भीतर का भक्ति भाव प्रकट हो रहा था किंतु उसमें बनावटीपन कुछ भी नहीं था पटल डांगा के स्वर्गीय गोविंद चंद्र दत्त पटल डांगा के स्वर्गीय गोविंद चंद्र दत्त महोदय कलकत्ते के किसी प्रख्यात व्यापारी के ऑफिस में मुनीम थे वे कार्यकुशल तथा उद्यमी बने किंतु कुछ दिन बाद पक्षाघात से पीड़ित हो वे अशक्त हो गए थे उनके एकमात्र पुत्र की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी केवल उनकी दो पुत्रियां भूतो एवं नारायण तथा दोनों की संतान आदि जीवित थी उनकी संपत्ति भी कोई कम नहीं थी इसलिए धर्म चर्चा तथा पुण्य कार्यों में ही उनका अवशिष्ट जीवन व्यतीत होता रहा घर पर रामायण महाभारत आदि की कथा कराना कमारहाटी के बगीचे में समारोह के साथ श्री राधा कृष्ण विग्रह स्थापित करना श्रीमद्भागवतादि शास्त्रों का पारायण अपनी पत्नी के साथ तुला दान का अनुष्ठान कर ब्राह्मण गरीब आदि को दान करना इत्यादि अनेक सत्कर्मों के अनुष्ठान भी कर गए थे विशेषकर कामारहाटी के बगीचे में शिव विग्रह के पूजनादि के उपलक्ष में बारह महीनों में नाना प्रकार के अनेक उत्सवादि हुआ करते थे एवं अतिथि अभ्यागत तथा दीन दुखी आदि सभी को श्री राधा कृष्ण जी का प्रसाद मुक्त हस्त से वितरण किया जाता था